देवी भागवत नवम स्क सावित्री धर्मराज के प्रश्नोत्तर तथा सावित्री के द्वारा धर्मराज को प्रणाम निवेदन जो पुरुष कार्तिक मास में श्रीहरि को तुलसी अर्पण करता है वह तीन युगों तक भगवान के भवन में विराजमान होता है फिर उत्तम कुल में उसका जन्म होता है और निश्चित रूप से भगवान के प्रति उसके मन में भक्ति उत्पन्न होती है भारत में रहने वाले जितेंद्रीय पुरुषों में वह प्रमुख होकर भूमंडल पर सुप्रतिष्ठित होता है जो पुरुष अरुणोदय के मध्य समय में गंगा में स्नान करता है उसे दीर्घ काल तक भगवान श्रीहरि के मंदिर में आनंद लाभ करने का सुअवसर मिलता है फिर वह उत्तम योनि में आकर भगवान श्रीहरि के मंत्र की उपासना करता हुआ शरीर धारण किए रहता है पुनः यथा समय मानव शरीर को त्याग कर भगवत धाम में जाता है वहां से पुनः पृथ्वी तल पर आने की स्थिति उसके सामने नहीं आती भगवान का सारुप्य प्राप्त कर वह उन्हीं की सेवा में सदा लगा रहता है गंगा में सर्वदा स्नान करने वाला पुरुष सूर्य की भांति भूमंडल पर पवित्र माना जाता है उसे पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है यह निश्चित है उसके चरण रस्ते पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है वह वैकुंठ लोक में सुखपूर्वक निवास करता है उस तेजस्वी पुरुष को जीवन मुक्त कहना चाहिए संपूर्ण तपस्वी उसका आदर करते हैं जो पुरुष भारतवर्ष में सुन दान करता है वह वेदांग का परामी विद्वान होता है वैसाख मास में ब्राह्मण को सत्तु दान करने वाला पुरुष शिव मंदिर में प्रतिष्ठित होता है भारतवर्ष में रहने वाला जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह सौ जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है इसमें संशय नहीं है वह दीर्घकाल तक वैकुंठ लोक में आनंद भोगता है फिर उत्तम योनि में जन्म लेने पर उसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है यह निश्चित है इस भारतवर्ष में ही शिवरात्रि का व्रत करने वाला पुरुष दीर्घकाल तक शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है जो शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को पत्र चढ़ाता है वह अनेक युगों तक कैलाश में सुखपूर्वक वास करता है पुनः श्रेष्ठ योनि में जन्म लेकर भगवान शिव का परम भक्त होता है विद्या पुत्र संपत्ति प्रजा और भूमि ये सभी उसके लिए सुलभ रहते हैं जो व्रती पुरुष चैत्र अथवा माघ मास में शंकर की पूजा करता है तथा तो वेत लेकर उनके सम्मुख रात दिन भक्तिपूर्वक नृत्य करने में तत्पर रहता है वह चाहे एक मास आधा मास दस दिन सात दिन अथवा दो ही दिन या एक ही दिन ऐसा क्यों न करे उसे भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है साध्वी जो पुरुष भगवती की कालीन महापूजा करता है साथ ही नृत्य गीत तथा वाद्य आदि के द्वारा नाना प्रकार के उत्सव मनाता है वह पुरुष भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है फिर श्रेष्ठ योगि में जन्म पाकर वह राजा होता है निर्मल बुद्धि अतुल संपत्ति पुत्र पौत्रों की अभिवृद्धि महान प्रभाव तथा हाथी घोड़े आदि वाहन ये सभी उसे प्राप्त हो जाते हैं इसमें कोई संशय नहीं है जो पुरुष पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में रहकर शुक्लाष्टमी के अवसर पर महालक्ष्मी की उपासना भक्तिपूर्वक निरंतर एक पक्ष भर करता है सोलह प्रकार के उत्तम उपचारों से भली भांति पूजा करने में संलग्न रहता है वह पुरुष गोलोक में रहने का अधिकारी होता है भारतवर्ष में कार्तिकी पूर्णिमा के अवसर पर सैकड़ों गोप एवं गोपियों को साथ लेकर राजमंडल संबंधी उत्सव मनाने की बड़ी महिमा है उस दिन पाषाण में प्रतिमा में सोलह प्रकार के उपचारों द्वारा श्री राधा कृष्ण की पूजा करे इस पुण्यमा कार्य को संपन्न करने वाला पुरुष गोलोक में वास करता है और भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त बनता है उनकी भ्रक्ति क्रमशः विद्या को प्राप्त होती है वह सदा भगवान श्रीहरि का मंत्र जपता है वहाँ भगवान श्री कृष्ण के समान रूप प्राप्त करके उनका प्रमुख पार्षद होता है जरा और मृत्यु को जीतने वाले उस पुरुष का पुनः वहाँ से पतन नहीं होता